कला और विज्ञान सभी क्षेत्रों में बड़ी उन्नति हुई जहाँ एक ओर साहित्य संगीत मूर्ति कला चित्रकला मंदिरों के निर्माण की कला में प्रगति हुई वहाँ दूसरी ओर गणित ज्योतिष खगोल चिकित्सा के क्षेत्र में भी खूब विकास हुआ इन्ही गुप्तवंशी राजाओं में से एक थे चंद्रगुप्त गुप्त विक्रमादित्य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 महाराज श्री गुप्त के प्रपौत्र महाराज श्री के महाराजा श्री चंद्रगुप्त के पुत्र एवं लिच्छवियों के दोहित्र, महारानी कुमार देवी से उत्पन्न महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त ने समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में स्वर्ग तक पहुंचने वाली उनकी अमल कीर्ति के प्रतीक स्वरूप इस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 लीजिए वे आ ही गए प्रणाम आचार्य कल्याण हो आचार्य कुमार गुप्त को युवराज बनाने की कोई तिथि निर्धारित की कुंडली से गणना करके देखा है देवी दो मास बाद शुक्ल पक्ष द्वितीय को शुभ मुहूर्त है दो मास साठ दिन इतना सारा काम है सारी तैयारियाँ करनी होंगी इतने कम दिनों में इतना सब कैसे हो सकेगा कवि अब तुम्हारा नाटक तो हो चुका है क्या कोई और नाटक लिखा है हाँ शाकुंतलम अच्छा लिखते हो भाई बहुत अच्छा लिखते हो आप आजकल क्या कर रहे हैं आचार्य आपकी पंच सिद्धांतिका तो मैंने देखी थी फलित और गणित दोनों ही प्रकार के ज्योतिष का सुंदर विश्लेषण किया है आपने और केवल आर्यावर्त में प्रचलित पद्धति का ही नहीं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 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अभी आप सुन रहे थे सी आई ई टी द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम विषय संयोजन ममता गुप्ता आलेख शुभ्रा शर्मा कलाकार नीरज शर्मा सुरेंद्र सेठी जेमिनी कुमार मंजू मैनी और वीना होरा ध्वनियांकन सतीश लाड़े तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन